गीता तत्व चिंतन कर्म योग से ज्ञान योग की सिद्धि अतः सांख्य और योग शब्दों से भ्रमित होने का कोई कारण नहीं शंकराचार्य योग शब्द के अंतर्गत ईश्वराधन पूर्वक अनाशक्ति से किए गए कर्म और पातंजल योग में बताई गई चित्त की एकाग्रता रूप समाधि इन दोनों को लेते हैं वे प्रस्तुत श्लोक पर भाष्य करते हुए कहते हैं योगे तो तत्प्राप्ति उपायें निसंगतया द्वंद्व प्रहार प्रहारण पूर्वकम ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे, कर्मा योगे च वे कर्म योग की तीन विशेषताएं बताते हैं निसंगतया आसक्ति से रहित होकर द्वंद्व प्रहारण पूर्वकम द्वंदों का त्याग करते हुए ईश्वराराधनार्थे ईश्वर की आराधना के लिए जब कर्म इन तीनों विशेषताओं या लक्षणों से युक्त होता है तब वह कर्म योग बनता है इसके साथ ही समाधि योग का भी अभ्यास करना चाहिए समाधि योग यानी पतंजलि ऋषि प्रणीत अष्टांग योग जिसके अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आठ अंग आते हैं भगवान कृष्ण का आशय यह था कि हे अर्जुन मैंने तुझे शोक और मोह से बचने के लिए आत्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश दिया पर यदि यह उपदेश तेरी बुद्धि में अभी नहीं बैठता है तो कर्म योग और यम नियम आदि अष्टांग योग का अभ्यास कर इससे बुद्धि स्वच्छ होगी हो जिससे उसमें आत्मज्ञान के धारण की क्षमता आएगी यद्यपि आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रमुख साधन श्रवण मन निधिध्यासन है तथापि यदि मन मैला हो तो श्रवण में प्रवृत्ति नहीं हो पाती त्रोणादि साधन अंतरंग है और कर्मयोग बहिरंग साधन है अंतरंग साधनों में मन तभी उन्मुख होता है जब उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है चित्त को सत्वगुणी बनाने के लिए कर्मयोग का अभ्यास आवश्यक है उससे बुद्धि निर्मल होती है और उसका झुकाव आत्मज्ञान की ओर होता है इस प्रकार गीता का मुख्य प्रतिपाद्य आत्मज्ञान है और कर्मयोग का उपदेश इस ज्ञान में अधिकार प्राप्त कराने के उपाय के रूप में प्रदत्त हुआ है गीता में अन्यत्र कहा भी है सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य थे हे पार्थ सारे कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है इस विवेचन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री भगवान ज्ञान को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं तथापि वे यह भी सम समझते हैं कि ज्ञान की पात्रता सभी में नहीं रहती इस पात्रता को अर्जित करने के लिए व्यक्ति को कर्मयोग के रास्ते से जाना पड़ता है आत्मज्ञान का रास्ता सामान्यतः संन्यास का निवृत्ति का रास्ता है और कर्मयोग का पथ संसार में से प्रवृत्ति में से जाता है अर्जुन संन्यास की बात करता तो है पर संन्यास जिस ज्ञान पर खड़ा होता है उस ज्ञान की उसके जीवन में कोई प्रतिष्ठा नहीं है यह उसके व्यवहार से स्पष्ट है तभी तो भगवान ने उसे प्रज्ञावादी कहकर तिरस्कृत किया भगवान का तात्पर्य यह है कि अर्जुन तुझमें यदि संन्यास की पात्रता होती तो ज्ञान का यह विरोध तेरे जीवन में नहीं दिखाई देता और देख ज्ञान की पात्रता हर एक में चट से नहीं आ जाती उसे वह पात्रता कर्म योग के द्वारा अर्जित करनी पड़ती है तुझ उस पात्रता का अभाव है तू संन्यास की ओर जाने से पहले इस पात्रसा को कर्मयोग के द्वारा अर्जित कर यही विवेच्य श्लोक में तू शब्द का तात्पर्य है तू कहकर भगवान ने दोनों रास्तों को अलग कर दिया एक है सांख्य का रास्ता और दूसरा है योग का रास्ता सभी अर्जुन के लिए योग का रास्ता ही लाभदायक होगा कर्मयोग के द्वारा जब कर्म का दोष हटता है तब चित्त का मल दूर होता है और तब उसमें आत्मा को झलकाने की पात्रता आती है शंकराचार्य इस क्रम को गीता पर अपनी भूमिका में जो रखते हैं अभ्युदयाथि यो धर्म वर्ण वर्णाश्रन च उद्देश्य विहितः स देवादिस्थान प्राप्तिहेतु अश्वरापणबुद्धिया सत्शुद्धिवर्जिशुद्धसत्व ज्ञान निष्ठा योग योग्यता प्राप्ति प्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिवन च निःश्रेयस हेतुत्व अपि प्रतिपद्यते अभ्युदय यानी सांसारिक उन्नति के लिए जो रूप धर्म वर्णाश्रम को देखते हुए निर्दिष्ट हुआ है वह यद्यपि स्वर्ग की प्राप्ति में कारण बनता है तथापि जब उसका अनुष्ठान फल की आकांक्षा न करते हुए ईश्वरार्पित बुद्धि से किया जाता है तो वह सत्व की शुद्धि का कारण बनता है शुद्ध सत्व व्यक्ति ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करता है और यह ज्ञान निष्ठा उसमें ज्ञानोत्पत्ति का हेतु बनती है जिसके फलस्वरूप वह अंत में निश्रेयस यानी आध्यात्मिक कल्याण का अधिकारी होता है इस प्रकार शंकराचार्य कर्मयोग की सार्थकता अपने भाष्यों एवं अन्य ग्रंथों में प्रतिपादित करते हैं उनके अनुसार जब कर्म आसक्त होकर भगवत समर्पित बुद्धि से किया जाता है तो वह कर्मयोग बनता है यह कर्मयोग चित्त का शोधन करता है ऐसे शुद्ध चित्त में ज्ञान में निष्ठित रहने की योग्यता जन्म लेती है यह ज्ञान निष्ठा क्रमशः ज्ञान में परिपक्व होती है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अंत में आत्मतत्व का साक्षात्कार कर धन्य हो जाता है तब उसके सारे कर्मबंधन छिन्न हो जाते हैं